नमस्कार आप संडे रेडियो मतबार नाइनटी पॉइंट फोर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 अच्छी तरह से गाइड करते हैं तो आइए आज उनके बारे उनसे आज डाइट के बारे में जानेंगे डाइटिशन का मतलब क्या होता है इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे और कुछ बीमारियां जैसे मोटे तौर पर डायबिटीज है हार्ट अटैक है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है इन सारी चीजों में किस तरह का हमारा डाइट होना चाहिए वो सारी बातें हम शांता कुमारी जी से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से शांता कुमारी जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद शुक्रिया शांता कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी रेडियो सुनने वाले अभी आपको सुन रहे हैं तो सभी आपकी आवाज से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में खुद ही बताएं मैं शांता कुमारी जी आ, हम एस वी एस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डाइटिशियन चीफ डाइटिशियन हूँ मेरा अलग सा क्लिनिक भी है और इसमें भी कर रहा हूँ और सब लोग मेरे पास आता है को, कोई कोई लोग डॉक्टर डॉक्टर से जो रेफरल होता है ना वो लोग भी आता है और खुद भी आता है डायबिटिक का हाइपरटेंशन का और किडनी स्टोंस और गैस्ट्राइटिस सब बीमारी का आ, लोग आता है हम इनको डाइट के बारे में जानकारी देता हूँ क्या चीज़ लेना है क्या नहीं लेना है ये सब बताता हूँ शंता कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन कौन है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आपने पढ़ाई कहाँ से किया थोड़ा सा अपना डिटेल बताइए मैं मेरा दो बेटा आए मेरा मिस्टर भी सरकारी नौकरी कर रहा है एजुकेशन का बारे में मैं एन रंगा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पी किया था फूड एंड न्यूट्रिशन में एम फूड एंड न्यूट्रिशन और डिग्री बी होम साइंस एंड आफ्टर दैट आई डिड माई भी आ चुका है और बाबा का मुलाकात भी हो गया शांता कुमारी जी बहुत ही अच्छा लगा आपने अपना जो है विशेष हैदराबाद से डिग्री करने के बाद फिर पीजी डिप्लोमा और जो भी वैल्यू एजुकेशन के कोर्सेस हैं ब्रह्मकुमारी से और अनिवर्सिटी के माध्यम से होता है उसका भी आपने कोर्स पूरा कर लिया है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बीच बीच में आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे सेंटर्स पे भी रेगुलर जाते हैं आना जाना लगा रहता है वहाँ पर भी सेवा करते हैं और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं जैसे कि बच्चों को पढ़ाना वगैरह सोशल एक्टिविटीज़ में आप एवरी हॉलीडे में संडे को वगैरह जो है जैसे ब्लाइंड स्कूल के बच्चे हैं या फिर अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं या फिर हैंडी जो बच्चे हैं उन सभी को जो है आप एजुकेट करते हैं उनको खिलाना वगैरह सब कुछ ये जो सोशल वर्क है वो भी आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं बहुत ही अच्छी बातें हैं तो वही आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि शांता कुमारी जी जैसे डाइटिशियन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में ये कोर्स किस लिए जनरेट किया गया है और इसका सही मायने में इसको किस लिए इन चीज़ों को बनाया गया है डाइटिशन मतलब पूरा डाइट का क्लिनिकल डाइटिशन भी है क्लिनिकल मतलब जो जो अभी न्यूट्री न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है ना वो लोग क्लिनिकली दे क्वॉन्ट टू डू एनीथिंग बट वी कैन डू डायटिशन मीन्स क्लीनिकली दे कैन गिव गाइडेंस फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो जो जो लोग जस्ट डू दे डिप्लोमा एंड दे विल से दे आर द न्यूट्रिशनिस्ट बट डायटिशन इज अलग है वो क्लिनिकली प्रूव डाइटिशियन एंड माई सेल्फ आई कम्पलीटेड माई ऑडी रजिस्टर्ड डाइटिशियन ऑल्सो जो एग्जाम ऑल इंडिया लेवल में लिखता हूँ वी रिगार्डिंग डाइटिशन वी कैन हम लोग ना जो जो बीमारी के लिए डाइट बताता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर सो पहले जो चीज लेना है जो नहीं लेना है यह सबका बारे में बताता हूँ और कोई कोई बीमारी लो का बारे में ऑलरेडी जो लोग ऑलरेडी बीमारी लोग आता है उन लोग को भी बताता हूँ और पहले जो पूछता है ना प्रिवेंशन के लिए उन लोग को भी बताता हूँ सारे अभी जो बीमारी है सब डाइट का वजह से आता है वो वोबेस्टी इज द मेन प्रॉब्लम फॉर ऑल द अदर बीमारियों सो so, पहले जो जो बीमारी का आता है ना ऑलरेडी आई टोल यू डायबिटीज हाइपर एवरीथिंग वेट एंड वेट गेन एवरीथिंग प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग फॉर बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आप जो है विशेष रूप से डायटिशियन है और उन लोगों को भी आप मार्गदर्शन करते हैं जो डॉक्टर से रेफर होकर आपके पास आते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली आपके पास आते हैं उनको भी आप जो है किस तरह से डाइट लेना है उसके बारे में आप बताते यानी किसी भी तरह से आज के समय में जो भी हमारा खाना है खाना ही मेन इम्पॉर्टेंट है जैसे हम लोग खाते हैं वैसे चीज़ें हमारे शरीर में बनती हैं तो हमारा डाइट अगर ठीक नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं जैसे आपने कहा कि ओबेसिटी यानी मोटापा जिसको कह सकते हैं मोटापा जो है हमारे खाने के वजह से आता है और उस मोटापे के कारण फिर बहुत सारी अलग बीमारियां भी आती हैं जो आपने बताया और ऐसे में मोटापा कम करने के लिए या फिर वज़न बढ़ाने के लिए कम करने के लिए ये सारी चीज़ें भी हमारे डाइट से होता है तो आप उसके लिए भी गाइडलाइन करते हैं लोगों को चार्ट बना के देते हैं कि किस तरह का खाना उनका होना चाहिए जिस टाइप का डिजीज़ होता है उसके अनुसार क्या डाइट होना चाहिए किस तरह का खाना हमारा होना चाहिए ये पूरा प्रॉपरली गाइड करना यही डाइटिशन का काम है जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया और आप क्लिनिकल डाइटिशियन के रूप में काम करते हैं आप हॉस्पिटल में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे चीफ डाइटिशियन के माध्यम से और आपका खुद का क्लिनिक है जिसमें आप लोगों को गाइड भी करते हैं और उनको डाइट के बारे में बताते रहते हैं तो काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा कि कितने समय से ये कार्य कर रहे हैं आप नाइनटीन में मेरा पी हो गया फूड एंड न्यूट्रिशन इसके बाद हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंस्ट्रक्टर का पोस्ट किया था बाद में हम लेक्चरर होम साइंस कॉलेज में लेक्चरर का काम किया था इंस्ट्रक्टर का टू साल किया था लेक्चरर का तीन साल किया था बाद में मुझे आईसीडीएस में सी वो पोस्ट मिला था चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रोजेक्ट इसके बाद हम आ, एक आ, साल के बाद फिर हमने वी में डाइटिशियन का नौकरी किया था इसके बीच में कभी कभी हम एलआईसी आई एंड कॉलेजेस में न्यूट्रिशन का बारे में बताने वाला था और इसके बाद हम अभी महबूब नगर में एस मेडिकल कॉलेज में नौकरी शुरू किया था और इसके बाद रिसेंटली सिक्स छः महीने का पहले हम ओन क्लिनिक भी हम खुला था और ये इतना पोस्ट क्यों है बोल के मेरा मिस्टर जहा जाता है वहा मेरा पोस्ट बदलते रहता था अभी हम डायटिशियन का 10 साल से कर रहा हूँ चीफ डाइटिशियन का एसवीएस मेडिकल कॉलेज में वो इनका था सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसीलिए हम दस साल से इधर ही है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनका जो है हमेशा बदली होता रहता है तो आपको भी वहाँ पर चेंज ओवर होना होता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी अलग अलग जगह पे अलग अलग नौकरियाँ आपने की है लेकिन अभी दस साल से महबूब में हैं और जो हॉस्पिटल है उसमें विशेष रूप से आप सेवा दे रहे हैं चीफ मेडिकल डाइटिशियन के रूप में तो काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दोस्तों को भी कई बार हम लोग जो है रेडियो मदुबहन सुनते हैं रेडियो के माध्यम से अलग अलग लोग जैसे आप आते हैं तो खुशी होती है हमें आप महबूबा नगर से बिलोंग करते हैं साउथ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ हमारे सभी राजस्थान और गुजरात के लोग काफ़ी सुनते हैं तो उन सभी के लिए साउथ के बारे में अगर कुछ बताना हो महबूब नगर के बारे में टूरिज़म के बारे में कुछ बातें हैं जो देखने जैसा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुना है रेडीमोड वन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्करा आते रहो खाने को छप्पन भोग सुख आ होंगे खाने को छप्पन भोग सोने की दुनिया होगी कृष्ण के संग सभी करेंगे महलों में देवता करें निवास राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास झिलमिल महलों में देवता करें निवास देवता करें निवास आठों प्रहर उत्सव ऐसा बने गायों सुख आ पार होंगे खाने को छप्पन भोग सोने की दुनिया होगी सुंदर पहार पशु पक्षी भी मिलकर बाटेंगे ऐसा प्यार स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बाहर पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार बांटेंगे ऐसा प्यार लंबी आयु जीने को प्रकृति करे संयोग सुख आ होंगे खाने को छप्पन भोग सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग सुख आ होंगे खाने को छप्पन भोग सुख आ होंगे खाने को छप्पन भोग सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग सोने की दुनिया हो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में शांता कुमारी जी हमारे साथ है जो चीफ डाइटिशियन है और उनसे काफी अच्छी बातें हुआ तो अब हम चाहेंगे कि वो महबूब में 10 साल से रह रहे हैं तो कुछ वहाँ की टूरिज्म की बातें जो महबूब में खास क्या देखने जैसा है उसके बारे में बताइए उधर में एपी टूरिज्म का है एक बड़ा पेड़ है जिसको बोलता है पिल्ललामर्री वो बहुत अच्छा है देखना है नया एक आया था वो मयूरी पार्क है वो भी बहुत बड़ा है इसमें बच्चों लोगों का सब घूमने के लिए सब है और एसवीएस मेडिकल कॉलेज है एक भी जगह है ये एक है और नया और एक मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन हो गया पिलग्रम मतलब तीधरा वो मन्नमकोंडा बोल बोलके एक वेंकटेश्वर स्वामी का टेम्पल है वो बहुत बड़ा है तिरुपति जैसा है वो भी ये पिल्लमरी भी बहुत अच्छा है मयूरी पार्क भी बहुत अच्छा है चलिए शांता कुमारी जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि आपके महबूब नगर में अगर आते हैं तो पिललमरी जो एक पेड़ है जिसका शायद जड़ दिखाई नहीं देता 200 ओल्ड है ये पेड़ और वो एक टूरिज्म का ही प्लेस में आता है जो एपी टूरिज़्म वाले उसको देख रेख करते हैं तो ये देखने वाला अच्छा चीज़ है और इसका पेड़ पत्ते सब कुछ देख सकते हैं लेकिन इसका जो रूट है वो नहीं मिलता वो नहीं देख सकते आप तो ये उसकी खासियत है इतना बड़ा पेड़ है जिसका रूट अभी तक किसी को पता नहीं चला और साथ ही में आपने बताया कि एक मयूरी पार्क है जो बहुत ही सुंदर गार्डन है जो देख सकते हैं आप इसके बाद ऐसे डिफरेंट राइट्स भी, भी हैं बच्चों के लिए अलग अलग सभी एज ग्रुप वालों के लिए अलग अलग चीज़ें वहाँ पर बने हुए हैं मेडिकल कॉलेज जो चल रहा है दस साल से जिसमें शांता कुमारी जी खुद काम करती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं तो आइए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और तीर्थ स्थल भी है वहाँ पर जैसे हम लोग तिरुपति वगैरह बोलते हैं उसी तरह का महबूब नगर में भी मंडमकोंडा जो आपने बताया वो एक तीर्थ स्थल है जो बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर हर साल में बार या दो बार ये यात्रा होती हैं तो उस समय भी आप जा सकते हैं लोग अलग अलग देश से वहाँ पर आते हैं तो वो वहाँ पर आप जा सकते हैं और साथ में ब्रह्मा कुमारीज का भी बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोटर है जिसमें म्यूजियम बना हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं तो चलिए शांता कुमारी जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही आपसे और मैं चाहूँगा कि डायटिशियन के बारे में आपने काफ़ी अच्छी बातें बताएं अब मैं हमारे काफ़ी जो रेडियो मधुबन को सुनने वाले लोग हैं वो कुछ डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं और कुछ हाई ब्लड प्रेशर वाले भी हैं बीपी पेशेंट्स भी होते हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे डायबिटीज वाले होते हैं उनका डाइट क्या होना चाहिए सवेरे से शाम तक का उनका डाइट किस तरह का होना चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में बताइए रिगार्डिंग डायबिटीज दे हैव टू टेक हाई फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सो जो चीज सफेद होता है ना वो नहीं लेना है होल ग्रेन्स लेना है इसमें फाइबर भी होता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होता है इसका पहले वॉकिंग भी करना है जो डायबिटीज़ है ना वो लोग सिर्फ काके ऐसा बैठने तो फिर शुगर बढ़ता है इसीलिए वो लोग क्या करना है हर दिन मिनिमम फोर्टी फाइव मिनट्स योगा वॉकिंग एनीथिंग दे हैव टू डू एंड पहले न, पानी अच्छे से पीना है कॉन्स्टेशन नहीं होना है सुबह सुबह उठने के बाद पानी पीके कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है और बाद में वो वॉकिंग जाना है बाद में सुबह में चाय काफ़ी वगैरह नहीं लेना है ग्रीन टी ऐसा लेना है और मीठा गुड़ है, सब नहीं लेना है और जागरी भी नहीं लेना है जो होटल का जो चीज़ है ना वो सब छोड़ना है घर में जो बनाता है ना वो ही लेना है और थोड़ा थोड़ा खाना है ज़्यादा बार खाना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हाई फाइबर सो पहले सुबह में ए ब्राउ सुबह जो जोवार का रोटी नहीं तो गेहूँ सूजी का उपमा ऐसा लेना है सुबह हर दो घंटा में एवरी टू आवर्स दे हैव हाँ टू टेक समथिंग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बार सो आठ बजे नाश्ता लेना है नाश्ता में गेहूँ का सूजी से खाना बना सकता है और इडली बनाना है तो इसमें जोवार का सूजी लेना है डोसा लेना है तो इसमें रागी का पाउडर मिलाना है ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होना है इसमें फाइबर भी ज़्यादा होना है वोट्स भी ले सकता है और बाद में आठ बजे ऐसा कहता है ना फिर ग्यारह बजे में वो रागी का रागी माल्ट बोलता है ना वो ले सकता है नहीं तो एक फ्रूट ले सकता है नहीं तो एक ग्रीन टी ले सकता है एक बार सॉलिड फूड लेता है ना आठ बजे में अभी लिक्विड डाइट लिक्विड डाइट मतलब ऐसा ग्रीन टी नहीं तो एक फ्रूट ऐसा खा सकता है और वो पौधा होता है ना वो भी खा सकता है और एक ग्यारह बजे होता है ना फिर एक बजे खाना खाना है वो रिसर्च एनएन रिसर्च क्या बोलता है ना खाने का पहले आधा घंटा का पहले मेथी पाउडर होता है न वो लेना है दो स्पून मेथी पाउडर खाके आधा घंटे के बाद खाना खाने तो पोस्ट पेरेंडल शुगर लेवल्स जो खाने के बाद शुगर लेवल्स बढ़ता है ना वो नहीं बढ़ता है वो पहले आधा घंटे का पहले मेन्ती पाउडर लेना है और बाद में चावल का वजह ब्राउन राइस लेना है आप लोग तो राजस्थान में हो तो रोटी खाता है ना रोटी के साथ चावल खाना चाहिए तो ब्राउन राइस लेना है रोटी चावल भी खम खाना है खम खाना है ज़्यादा बार खाना है इसके साथ हर दिन बॉइल्ड करी लेना है नो फ्राइड आइटम्स एंड इसके साथ लीफी वेजिटेबल दाल भी लेना है लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम आयरन सब कुछ है इसके साथ दही भी ले सकता है बाद में एक बजे में ये सब खाता है ना, साढ़े बारह बजे में आप लोग वो मेथी का पाउडर लेके एक बजे में खाना खाना है फिर चार बजे में कुछ फ्रूट लेना है नहीं तो कुछ ग्रीन टी ऐसा लेना है नहीं तो ये मुरमुररी बोलता है ना वो भी ले सकता है आई मीन I mean, फ्लेक्ड राइस बोलता है ना पफूड राइस फ्लेक्ड राइस वो भी खा सकता है ये सब नहीं होनी तो एक फ्रूट खा सकता है और साढ़े सात बजे के अंदर में रात का डिनर खत्म होना है डिनर मतलब ये चावल नहीं लेना है शाम को दो रोटी सिर्फ नहीं तो जो रोटी नहीं तो गेहूं का रोटी कर सकता है बस साढ़े सात बजे में खाना खत्म होना है ऐसा तीन बार आप स्नैक्स लेना है दो बार नाश्ता लेना है तीन बार तीन बार स्नैक्स एंड तीन बार अच्छे से नाश्ता लंच डिनर ऐसा तीन बार और इसका मिडिल हर एक दो घंटा में कुछ लिक्विड डाइट नहीं तो एक फ्रूट ग्रीन टी वगैरह लेना है इसका साथ आप चाहिए तो सप्लीमेंट्स भी ले सकता है अब कंपनी का है जो सप्लीमेंट्स है ना एंशू डायबिटिक केयर नहीं तो प्रोटीनेक्स डायबिटिक केयर ऐसा सप्लीमेंट्स होता है ना वो भी खा सकता है बीच में चार बजे ग्यारह बजे ऐसा और सुबह सुबह आप खीरा होता है ना इसका साथ वो भी वो इसका जूस भी ले सकता है और ये डायबिटिस का बारे में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शांता कुमारी जी आशा करता हमारे सभी दोस्तों को और ख़ास करके रेडियो मधुबन सुन रहे हैं और ख़ास हमारे बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं जिनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है घर वालों को और ख़ुद के लिए भी कॉम्प्लिकेशन रहता है कई बार होता है कि डायबिटीज़ हो गया माना थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर लेना होता है तो शांता कुमारी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि आपको ज़्यादा बार खाना है लेकिन कम कम खाना है थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बार खाइए एक साथ आप ज़्यादा खाने का नहीं है ये ध्यान में रखिए और दूसरा आपको जो है हाई फाइबर ज़्यादा रेशे वाला जो खाना है वो खाना है और हरी सब्ज़ियाँ वग़ैरह जो है वो चीज़ें आप खा सकते हैं और मेथी का पाउडर जो है मेथी दाने का पाउडर आप उसको खाने के आधा घंटा पहले उसको ले सकते हैं जिससे है। और नॉनवेज और तला बुना ये सब चीज़ें जो हमारे टेस्टी बना के जो खाते हैं वो सारी चीज़ें बंद करना है नमक कम करना है शुगर बंद है, गुड़ खाना बंद गए ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देना है और सवेरे उठ के आधा घंटा वो भी नहीं लेना है सवेरे वो ले मीठा खट्टा लेना है मीठा वाला नहीं लेना अच्छा अच्छा तो वही वो फाइबर युक्त फ्रूट्स तो अभी गर्मी के समय में पपई ये और ये वाटर मेलन जो मिलता है इसको आप खा सकते हैं ऑरेंज वग़ैरह है तरबूज भी ले सकते हैं फ्रूट जूस नहीं लेना फ्रूट जूस है तो लेना। लेना। अच्छा अच्छा अच्छा तो निकल जाता अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लोग कहते हैं कभी कभी जूस पीने से अच्छा जूस जल्दी पी सकते हैं और ज़्यादा पी सकते हैं लेकिन उसमें फ़ाइबर निकल जाता है इसलिए आपने कहा कि अक्का जो फल आते हैं उसको काट के आप सीधे ही खाइए उसका जूस मत खाइए तो इससे आपका पेट भी साफ़ रहेगा और आपको जो है मुश्किलें नहीं होंगी तो आधा घंटा सवेरे जो है वॉकिंग बहुत ज़रूरी है जो आपको बताया और रात में चावल नहीं खाना है बिल्कुल ही रोटी दो खा के आप अपना मिल जो है पूरा कर सकते हैं और दो दो घंटे में आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है तो ये ध्यान रखेंगे तो आपका जो है डायबिटीज़ कंट्रोल में भी रहेगा और हेल्दी फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे तो चलिए अब जाते जाते मैं कहूँगा कुछ हमारे हाई ब्लड प्रेशर वाले भी लोग सुनते हैं तो उनका डाइट कैसे होना चाहिए रिगार्डिंग हाइपर डैश डाइट ले सकता है डैश डाइट मतलब डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपर वो डैश डाइट में क्या क्या होता है कि uh, पूरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है और होल ग्रेन्स लेना है फ्रूट्स एंड ज़्यादा वेजिटेबल्स ना खाने का पहले सलाड्स ले जैसा ले सकता है ये सलाड्स में थोड़ा ऑलिव ऑयल भी डालने तो इसमें ओमेगा थ्री फैट एसिड्स होता है सो so, थोड़ा ऑलिव ऑयल मिला के सलाड लेना है खाने का पहले और दोपहर में शाम को ऐसा फ्रूट्स भी लेना है आ, हर दिन देखना है हम फ्रूट्स खाया है नहीं खाया है वेजिटेबल्स खाया है नहीं खाया है ऐसा हर दिन चेक करना है और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बार और साल्ट पूरा कम करना है साल्ट कम करके साल्ट के वजह में नींबू का रस है ना वो मिलाना है हर सब्जी में आ, साल्ट कम है बोल के हम नहीं खा सकता है ऐसा नहीं सोचना है वो साल्ट कम करके टेस्ट के लिए अपना नींबू का रस मिला के खाने तो बहुत अच्छा है नींबू में विटामिन सी है इम्यूनिटी भी बढ़ता है और होल ग्रेन्स भी लेना है आ, जो होल ग्रेन्स लेने तो भी आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फाइबर जो सब होता है इससे भी बीपी बढ़ जाता है और बीपी कम होने के लिए आ, बीपी कम हो जाता है सो so बीपी कम करने के लिए आप वो गार्लिक है ना गार्लिक का पीस सुबह सुबह दो दो टू पीसेस ले सकता है और वो करी पी पत, वो पत्ता होता है ना वो करी पत्ता वो करी पत्ता का पाउडर बना के वो भी खा सकता है इससे भी इसमें आपका बीपी कम हो जाता है और ये ड्रमस्टिक लीव्स होता है ना वो भी आप पाउडर जैसा बना के सब्जी में अच्छा रोटी में सब्जी में ऐसा खाने तो भी आपका बीपी कम हो जाता है और फ्लैक्सीड्स बोल के होता है इसमें भी ओमेगा थ्रीफैट एसिड्स होता है वो भी बी ओमेगा थ्रीफैट एसिड्स आपका बीपी कम करता है सो so, ये फ्लैक्सीड्स है ना आप उसे जस्ट रोस्ट करके इसमें थोड़ा मिर्चा और थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल के एक मिक्सी मिक्सी से पीस करके आप ऐसा बॉटल में रख के थोड़ा थोड़ा आप चावल का साथ नाश्ता जब रोटी खाता है ना उसके साथ खाने तो फ्लैक्सिड्स से ओमेगा थ्री फैट एसिड्स होता है और सोयाबींस भी होता है वो सोयाबींस जस्ट रोस्ट करके वो सब्जी जब निकालता है न सब्जी पूरा जब बनाता है ना वो लास्ट में थोड़ा सा निकलने के पहले पाँच मिनट पहले थोड़ा सा ये सोयाबीन पाउडर इसमें मिलाना है सोयाबीन ऐसा नहीं ऐसा नहीं यूज़ करना है जस्ट रोस्ट करके पाउडर बनाना है ये पाउडर सब्जी में डालना है इसमें भी ओमेगा थ्री फैट एसिड्स है लेकिन थायराइड जो पेशेंट्स है ना वो नहीं लेना है बाकी सब लोग सोयाबीन भी खा सकता है सीड से सब लोग खा सकता है सीड से वजन भी बनाता है वो डा बी पी एंड डायबिटीज जो लोग को आता है ना वो लोग पूरा ओबेस्टी होता है ना वो ओबेस्टी का पीपल को जल्दी आ जाता है ए डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। इसीलिए पहले ओबेसिटी भी देखना है आप कैसा है ओबेस है नॉर्मल है इसमें बी बी देखने तो आपको मालूम हो जाता है बी हाइट एंड वजन देने हाइट एंड वज़न लेने तो आपको बी आ जाता है वो बी 18 आई एटीन टू ट्वेंटी टू होने तो नॉर्मल है 22.9 टू 25 ओवरवेट है एबो 25 फाइव है सो so, हम लोग पहले देखना है ओबेस है नॉर्मल है आपको बी एम में नहीं देखते तो भी आपको खुद को मालूम हो जाता है आप ओबेस है नॉर्मल है ओबेस होने तो पहले आप ओबेस को रिड्यूस, ओबीएसटी को रिड्यूस करना है हर दिन एक्सरसाइज करना है सलाड्स एंड फ्रूट्स ज़्यादा खाना है जल्दी खाना है टाइमली खाना है रात में जल्दी खाना है खाने का सोने का पहले दो घंटा पहले खाना खत्म होना है और स्वीट्स वगैरह और बाहर का जो चीज़ होता है ना वो फैटी फूड्स फ़्राइड फूड्स है सब नहीं लेना है ये सब छोड़ना है सो so, ओबेसिटी पहले कम करना है कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है हर हर दिन एडल्ट्स फोर लीटर्स पानी पीना है आई मीन टेन टू ट्वेल्व बड़ा ग्लासेस पानी लेना है वो पानी ले रहा है नहीं ले रहा है वो सब ले देखना है चेक करना है हर दिन हम पानी ले रहा है नहीं नहीं ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और फ्रूट्स ले रहे हैं और सलाड्स ले रहे हैं जल्दी कर रहे हैं टाइमली कर रहे हैं सब आप चेक करना है ये फॉलो होने तो आप खुद खुद को मालूम होता है हम किसी लिये ओबेस हो गया आप एक बार चेक करने तो किसी लिए हम ओबेस हो गया चेक करने तो वैसा वो वो चीज़ नहीं करना है तब तो आप खुद खम हो जाता है ये सब फॉलो करने तो आपको किसी बीमारी नहीं होता है कोई भी बीमारी नहीं होता है शांता कुमारी जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा फील हो रहा है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए आपने बताया कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा खाना है ये चेक करना है हमेशा हाई फावर वाले जो चीज़ें हैं ज़्यादा रेशा युक्त वाली चीज़ें आपको खाना है और नमक नमक जो है बिल्कुल बंद कर सकते हैं आप उसके जगह पर आप नींबू रिप्लेसमेंट में नींबू का रस ले सकते हैं तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं और इसके साथ में अगर आप ओबेसिटी जैसे कि बॉडी मार्क्स इंडेक्स के बारे में बताएं कि आपका वजन ज़्यादा है मोटापा ज़्यादा है तो ये भी बीमारी का कारण बनता है और ख़ास डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर उनको हो जाता है इसलिए अगर आप मोटापा आपका है तो मोटापा को बढ़ने ना दें तो वो अच्छा है बीमारियाँ भी नहीं आएगी अगर बढ़ गया है तो पहले मोटापा कम करें और फिर बाद में इन सारी चीज़ों को भी आराम से आप मैनेज कर सकते हैं तो डाइट के साथ डाइट के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सब चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएगा और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं और दवाइयाँ जब तक खा रहे हैं हम मैनेज कर पाते हैं लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं इसीलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए लेकिन डाइट के डॉक्टर के पास जाने के बाद दवाइयाँ शुरू करें दवाइयों के साथ साथ डाइटिशन के पास भी मिलिए और फिर धीरे धीरे आप डाइटिशियन का जो चार्ट है वो फॉलो करेंगे तो आपका दवाइयाँ भी कम हो जाएगा और आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे और साइड इफ़ेक्ट्स से भी बचे रहेंगे तो चलिए शांता कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बारे में एक बुक भी लिखा है डायबिटीज के बारे में पूरा जो चीज़ खाना है नहीं खाना है और सिम्टम्स क्या है और क्या क्या लेना है सब पूरा जो जो मिथ्स क्या क्या होता है कोई कोई लोग ये खा सकता है ये खा सकता नहीं खा सकता है वो सब बोलता है सो इसका बारे में भी लिखा है मेडिटेशन करने तो भी डायबिटीज एंड हाइपर निकल जाता है सो इसका बारे में भी लिखा है एक्सरसाइज मेडिटेशन डाइट मीट्स सब कुछ सिम्टम्स सब का मिला के एक बुक भी बनाया हॉस्पिटल में स्वेस मेडिकल कॉलेज में प्रिंट किया था इसका चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने किताब भी छापा है कि डायबिटीज़ क्या है और कैसे उसको मैनेज करना है उसके बारे में आपने काफ़ी चीज़ें जो है मेडिकल कॉलेज में भी और चीज़ें मिल रही हैं बुक और काफ़ी अच्छा मेहनत आपने किया है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका